आध्यात्मरामण बालकांड यहाँ चाणा भ्रमता गृहा भ्रमती व दृश्य से तथा दिकर्तुरात्मन कृत्य जनो विमुती और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्रों के घूमने से ही गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूपकर्ता के लिए हुए किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं ना हो न रात्रि नात्रि सवितुरचार्वचे ज्ञानम तथा ज्ञान मदम दरो रामे कथम साधि गे प्रकाश रूपता का कभी विचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं तस्मात् विज्ञान तस्मानंदमे रघुत्तम विद्यते नव अज्ञान साक्षण्यरविंदलोचने मायाश्रय्वान्न ही मोहकारण अतएव परूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमलनयन राम में अज्ञान का लेस भी नहीं है क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती तस्मात् परमये तस्मात् विज्ञान रूपे ही न विद्य तमा अज्ञान साक्षिण्यरविंद रोचने माया श्रेय्त्वा मोह कारण अत्र कथमी रहस्यम अलभम सीता राम मरुस्तून संवाद मोक्ष साधन हे पार्वती इस विषय में मैं तुम्हें सीता राम और हनुमान जी के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है पुराणे रावण देवकंटक हणेरणश्लाघी सपुत्र बलवाहन सीतया सह सुग्रीवक्षणाभ्या अयोध्या मगमद्राव हनुमत प्रमुख पूर्वकाल में राम अवतार के समय जब युद्धप्रिय श्री रामचंद्र जी देवताओं के कंटक रूप रावण को संतान सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए अभिषि परिवृतो वशिष्ठाद्य महात्म भी सिंहासने समासीन कोटि सूर्य वहां आकर राजा राज्य राज्यभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए दृष्वा तदा हनुमत प्राजलि पुरत स्थितराका ज्ञापे महामतीम सीतामुवाचेद ब्रूहित हनुमते निष्कमसों ज्ञान से पात्र नौ निभक्ति उस समय जो सेवक के समस्त कार्य कर चुके हैं और उनका कोई बदला नहीं चाहता है ऐसा भोग इच्छा रहित महामति हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर कर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से ऐसा कहा सीते यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो तथे तथेत जानकी प्राह तत्वम रामस्य से हनुमते प्रपन्नाय सीतालोक विमोरी तब लोक विमोहिनी जान जनकनंदिनी सीताजी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कह शरणागत हनुमान को भगवान राम का निश्चित तत्व बताने लगी रामं रामं ब्रह्म चिदानंदमदिर्मुक्त सत्तामात्र सीता जी ने कहा वस्तु हनुमान तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझो ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अभीषय आनंदघन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है आनंदम निर्मल शांत निर्विकार निरंजनम सर्व्यान आत्मा स्व्रकाशम कलमश मिधिमूल प्रकृति सर्गस्थितंतणी तस् सन्निधि मात्रेणावीद अतंद्रिता और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ